शरीर में मिट्टी लेपन करने का मंत्र इस प्रकार है मृति के दुष्ट दैतियों का विनाश करने वाले देवताओं के द्वारा आप विंदित हैं मैं भी बक्ति पूर्वक आपकी वंदना करता हूं मुझे भी आप आपवित्र बना दें अनंतर जल के सम्मुक जाकर सफे� वच्छ और सरवोशदी का उप्टन लगाकर जल में मंदल अंकित कर ये मंत्र पढ़ने चाहिए ये मंत्र पढ़कर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन संध्या और तरपन करें फिर घर आकर नियम पूर्वक रहें और चंद्रो दय परियंत किसी से संभाशण ना करें इसी प्रकार दुरुतिया आदी तित्यों में कृष्ण अच्वत अनंत और रिशी केश इन नामों से भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करें पहले दिन भगवान के चरणा रविंदों का दूसरे दिन नाभिका का तीसरे दिन वक्ष स्थल का और चोथे दिन नरायन के मस और रात्री में जब चंद्रों दै हो तब राशी चंद्र शंकांक तथा इंदू इन नामों से क्रमश चंदन अगरू कपूर दही दुर्वा अक्षत तथा अनेक रत्नों कुष्पो एवं फलो आदी से चंद्रमा को अर्ग दें। प्रतेक दिन जैसे जैसे चंद्रमा की � हे रामा नुजु आप प्रतेक मास के अंत में नवीन नमीन रूप में आविर्भूत होते रहते हैं तीन अगनियों से समन्वित देवताओं को आप ही हविष्य के द्वारा अप्याइद करते हैं आपकी पुत्पत्ति शीर सागर के मंतन से हुई है आपकी आबा से ही दिश आपको नमشकार है, चंद्रमा को अर्ग निवेदित कर, वे अर्ग ब्रामण को दे दे, अनन्तर मॉन होकर भूमी पर पढ्यम पत्र विछा कर भूजन करे, पलाश या शोक के पत्रों द्वारा पवित्र भूमी या शिलातल का शोदन कर इस मंत्र से भूमी की प्रातना देवी आपके आशर्य से मैं भूजन करना चाहता हूं मुझ पर अनुद्रह करने के लिए आप इस अन्न को अम्रित के समान उत्तम स्वादयुक्त बना दे अनंतर शाक तथा पकवान का भूजन करें भूजन के बाद आच्वन करें और अंगों का इस पर्षकर चंद्रमा का � हविष्य का भोजन करना चाहिए तृतिय को निवार तिन्ही तथा चतुर्थी को गाएं के दूद से बने उत्तम प्रदार्थों को ग्रहन करना चाहिए पंचमी को गृत युक्त क्रिश्यराक्त्र खिचडी ग्रहन करने चाहिए इस भद्रवृत में सामवा चावल गा� अनंतर प्रातह कालस नान कर पित्रों का तरपण कर ध्रामनों को भूजन कराकर उन्हें दान दक्षना देकर विदा करना चाहिए बाद में भृत्य एवं बंधू जनों के साथ स्वेंबी भूजन करें इस प्रकार तीन-तीन महिनों तक चार भद्र व्रतों का जो वर्ष उसे चंद्रदेव प्रसन होकर श्रीविजय आदि प्रदान करते हैं। जो किन्या इस भद्र वृत का अनुष्ठान करती है। वह शुबपती को प्राप्त करती है। दुर्भगाइस्त्री शुभगा एवन साध्वी हो जाती है। तथा नित्यस्वभाग्य को प् इस भद्रवरत के करने से इस्त्री का उत्तम कुल में विवा होता है तथा वह उत्तम संया अन्य यान आसन आदी शुब प्रदार्थों को प्राप्त करती है। और पुरुष, धन, पुत्र, इस्त्री के साथ ही पूर्व जन्म के ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। � सार्थिक मास के शुक्ल पक्ष की दुर्तिया तिथी को यमुना ने अपने घर अपने भाई यम को भूजन कराया और यम लोक में बढ़ा उस्व हुआ इसलिए स्थिती का नाम यम दुतिया है अथा इस दिन भाई को अपने घर भोजन ना कर वहिन के घर जाकर प्रेम पूर् बहिन को स्वरण लंकार वस्त्र तथा द्रव्य आदि से संतुष्ट करना चाहिए यदि अपनी सगी बहन ना हो तो पिता के भाई की कन्या मामा की पुत्री मौसी यत्वा भुवा की बेटी ये भी बहिन के समान है इनके हाथ का बना भूजन करें जो पुरुष यम दृतिया धर्म अंत्व और परिम्ट सुक्री प्राप्ति होती है राजा युदिष्ट ने पूछा भगवन आपने बतलाया और थान करने में समर्थ नहीं होते इसलिए आपको यासा व्रत बताईए जिसके अनुष्ठान से दामपत्य का व्योग ना हो। महगवान स्री कृष्ण बोले महराज श्रामण मास के कृष्ण पक्ष की दृतिया को आशुन्य शैन नामक व्रत होता है। इसके करने से इस्त्री विद्वा नहीं होती और पुरुष लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का सईयां पर अनेक चारो द्वारा पूजन करना चाहिए इस दिन उपवास नक्त वृत अथवा अयाचित वृत करना चाहिए वृत के दिन दही यक्षत कंद मूल फल उष्प जल आदी सुवर्ण के पात्र में रखकर निम्न मंत्र को प चार मास्तक व्रत करता है उसको कभी Обी स्थ्री व्योग प्राप्त नहीं होता। एवं उसे सभी प्रकारके अश्वर्यप्राप्त होते हैं। जो इस्थ्री भक्ति पूर्वक इस व्रत् को करती है। वहet seizure � invece तक विद्वध और दुरुबगा नहीं होती। यह अश मधुक तृतिया एवं मेग पाली तृतिया भृत युदिष्टि ने पूछा भगवन मधुक व्रिक्ष का शर्य ग्रहन करने वाली भगवान शंकर की भार्या भगवती गौरी की लक्षमी सरस्वती आदी देवियों ने किस कारण से अर्चना की इसे आप बताईए सुमीं को अखंड सोभाग्यप्राक्त कराने वाले था सभी आदी व्यादियों को दूर करने वाले उस विख्ष को बूलोक वासीयों ने प्रित्वी पर स्थापित किया या विजिया आधी सक्यों सहित रखवती गौरी को उस प्रफुलित सुंदर विख्ष का आशर्य ग सुयम लक्षमी सरस्वती सावित्री गंगा रुहणी रंभा तथा अरुधंति आधी ने भी विने पूर्वक पूजा की भगवती गोरी ने प्रसन होकर उन्हें अभिमत फल प्रदान किया पागु नमास के शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी को इनकी उपासना हुई थी इस फागुन केश्टुक्ल पक्ष की तृतियातिती को पवास कर मदुवन में जाकर मदुक व्रक्ष के नीचे ब्रह्माचर्य में स्थित जटा मुकुट से सुशोबित तपस्यारत था गोधा के रत पर आरूर रुद्र ध्यान परायना भगवती पारवती की प्रतिमा का ध्यान देवी से इस प्रकार अखंड स्वभाग्य के लिए प्राथना करें तपोवन रता है गौरी देवी आपका नाम ललिता तथा उमा है आप देवताओं की आभूशन स्वरूपा एवं सभी को आभूशित करने वाली हैं और स्वयम आभूशित हैं आप मुझे स्वभाग्य प् दूसरे जन्म में भी मेरा सोभाग्य अखंडित रहे आप सर्वदा मुझ पर प्रसंद रहें अनंतर फूल जीरक लवण गुड घी पुष्प मालाओं कुमकुम गंध अगुरू चंदन एवं सिंदूर आदी तथा वस्तरों से और अनेक देशोस्पन अंजनों से पुला उ� गृत पूरित मोधक इत्यादी नई वैदियों से मदुक वृत्ष की पूजा करें।